संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हिंदी दिवस पर नरेंद्र पुरोहित की कविता सुनो कहानी हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की सबकी भाषा सब अलग, अलग अलग है, है अलग, अलग अलग विस्तार है भावों है, की सीमा के भीतर अलग अलग, अलग संसार है सब भाषाओं के, के फूलों का एक सलोनाहार है अलग अलग वीणा है लेकिन एक मधुर झंकार है भाषाओं में ज्योति जली है कवियों के बलिदान की हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की हिंदी की गौरव गाथा का नया निराला ढंग है कहीं वीरता कहीं भक्ति है कहीं प्रेम का रंग है कभी खनकती हैं तलवार बचता कहीं मृदंग है कभी प्रेम की रसधारा में डूबा सारा अंग है वीर भक्ति रस की ये गंगा यमुना है कायान की हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की सुनो चंद की को हुकारगनिक की ललकार को सूरदास की गुंजारों को तुलसी की मनुहार को आडम्बर पर संत कबीरा की चुभती फटकार को गिरधर की दासी मीरा की भाव भरी रसधार को हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदे हिंदुस्तान की हिंदी को नमन हिंदी को नमन भारतेंदु ने पौधा सींचा महावीर ने खड़ा किया अगर गुप्त ने विकसाया तो जयशंकर ने बड़ा किया पंत निराला ने झंडे को मजबूती, मजबूती से खड़ा किया और महादेवी ने झंडा दिशा, दिशा दिशा में उड़ा दिया गिरधर की, की दासी, दासी मीरा के सुनी सरस उजगारों को देव बिहारी केशव की कविता, की कविता है प्रेमा ख्यान की हिंदी की ये काव्य कथा है हिंदी के गुणगान की हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी, की, हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की अभी आप सुन रहे थे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर नरेंद्र पुरोहित की कविता सुनो कहानी वाचक स्वर भारती परिमल